हेलेन केलर लेखन जेन सटक्लिफ चित्रांकन एलेइन हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी टस्कम्बिया अलाबामा अठारह हेलेन केलर ने अपने हाथ उठाए उसने गर्म मोटे बालों को छुआ उसकी व्यस्तुंगलियां और नीचे गईं, उसे कुछ चिकना और गीला महसूस हुआ फिर झट से बालों वाली पूछ ने हेलेन के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा हेलेन अपने परिवार की दूध देने वाली गाय को देख नहीं सकती थी लेकिन हेलेन को छूना अच्छा लगता था हेलन कैलर भर अंधी और बहरी रही वो दुनिया को केवल स्पर्श स्वाद और गंध से ही जानती थी हेलेन का जन्म अठारह में टस्कंबिया एलाबामा में हुआ था जब वो बहुत छोटी बच्ची थी तो वह बहुत बीमार पड़ गई बीमारी ने उसकी देखने और सुनने की क्षमता छीन ली हेलेन अपने भाइयों की हंसी और अपनी मां की आवाज़ तक नहीं सुन सकती थी वो अपने पिता की मुस्कान या खिड़की के बाहर सुंदर फूल भी नहीं देख सकती थी हेलेन के जीवन में केवल सन्नाटा और सियाह अंधेरा ही था बोलना सीखने के लिए बच्चों को शब्द सुनने की जरूरत होती है लेकिन हेलेन को कुछ सुनाई नहीं देता था इसलिए वो बोल भी नहीं पाती थी इसके बजाय वो इशारों और संकेतों से बात करती थी जब उसे अपनी माँ चाहिए होती तो वो अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखती थी जब उसे अपने पिता चाहिए होते तो वो चश्मा पहनने का इशारा करती थी जब उसे भूख लगती तो वो डबल रोटी के टुकड़े काटने और मक्खन लगाने की एक्टिंग करती थी हेलन जानती थी कि वो अपने परिवार के बाकी लोगों से अलग थी जब परिवार के लोग कई चीजें चाहते तो वे अपने होठ हिलाते थे कभी कभी जब दो लोग बात कर रहे होते तो हेलन उनके बीच में खड़ी हो जाती थी वो उनके होठों पर अपनी उंगलियां रखती थी फिर वो अपने होठों को भी हिलाने की कोशिश करती थी लेकिन फिर भी उसकी बात कोई समझ नहीं पाता था इससे हेलन गुस्सा हो जाती थी कभी कभी वो चिल्लाती और रोती थी और घंटों लातें पटकती थी वो चीजें फेंकती थी और लोगों को मारती थी लेकिन उससे कुछ भी बदला नहीं वो अभी भी घोर चुप्पी और अंधेरे में अकेली रहती थी हेलन को नियंत्रित करना मुश्किल था उसके माता पिता को समझ में नहीं आया कि वो उसकी मदद कैसे करें वे उसे डॉक्टरों के पास ले गए पर कोई भी डॉक्टर हेलन की फिर से देखने या सुनने में मदद नहीं कर पाया जब हेलन 6 साल की हुई तो एक डॉक्टर ने केलर को डॉक्टर अलेग्जेंडर ग्रह बेल से मिलने का सुझाव दिया डॉक्टर बेल टेलीफोन के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे उन्होंने बहरे लोगों को पढ़ाया भी था डॉक्टर बेल ने मिस्टर केलर से बॉस्टन में माइकल एनाग्नोस को लिखने के लिए कहा मिस्टर एनाग्नोस परकिंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के प्रमुख थे डॉक्टर बेल का मानना था कि हेलेन अपने अंदर बंद विचारों को बाहर निकालना सीख सकती थी मिस्टर एनाग्नोस ने हेलेन के लिए एक टीचर भेजने का वादा किया मार्च अट्ठारह हेलेन की टीचर उसके पास वसंत पे रहने आई उनका नाम एनी सलीवन था एनी ने परकिंस स्कूल में पढ़ाई की थी वो खुद लगभग अंधी थीं एनी ने हेलेन के जंगली व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि वह उसे कुछ सिखा सके लेकिन हेलेन को यह समझ में ही नहीं आया कि एनी उसकी मदद करना चाहती थी दो सप्ताह तक हेलेन ने एनी के साथ खूब लड़ाई की उसने एनी को मारा और उनके सामने का एक दांत तोड़ डाला एक दिन हेलेन ने एनी को ऊपर के कमरे में बंद कर दिया फिर मिस्टर केलर को एक सीढ़ी लानी पड़ी और एनी को खिड़की से बाहर निकालना पड़ा फिर भी एनी ने हार नहीं मानी धीरे धीरे हेलन ने अपनी नई टीचर पर भरोसा करना सीखा एनी ने हेलन को शब्दों के बारे में सिखाना शुरू किया उसने अपनी उंगलियों का उपयोग करके शब्दों के हिज्जे किए। उसने हाथ से प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग आकृति बनाई उसने प्रत्येक आकृति को हेलन के हाथ में दबाया जब उसने हेलन को कुछ केक दिया तो उसने हेलन की हथेली पर सी ए के ई केक लिखा जब हेलेन ने अपनी गुड़िया पकड़ी तो एनी ने हेलेन की हथेली पर डी ओ एल एल यानी गुड़िया लिखा हेलेन ने आकृतियों की नकल की हेलेन को वो एक खेल लगा। उसे नहीं पता था कि उन आकृतियों में शब्दों के हिज्जे लिखे थे एक महीने के बाद एनी जो भी हिज्जे लिखती हेलेन भी उन्हें लिख सकती थी लेकिन हेलन को अभी भी ये नहीं पता था कि वो जिन चीजों को छूती थी उनका कोई नाम होता था एक दिन हेलेन और एनी कुएं के पास गए कोई हाथ के नल से पानी भर रहा था एनी ने हेलेन के हाथ पर बहते पानी को गिरने दिया हेलेन ने अपने हाथ पर ठंडे पानी को महसूस किया उसने महसूस किया कि उसकी टीचर की उंगलियां उसके दूसरे हाथ में W A T E R यानी पानी लिख रही थीं बार बार एनी ने उस शब्द का उच्चारण किया अचानक हेलन एकदम स्थिर खड़ी हो गई अचानक उसे समझ में आया उसके हाथ से बहने वाली तरल चीज का एक नाम था वो वाटर, यानी पानी था हर चीज का कुछ नाम होता था हेलेन उन सभी को सीखना चाहती थी फिर वो एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागी एनी ने हेलेन द्वारा छुई हर चीज का नाम लिखा फिर हेलेन मुड़ी और उसने एनी की ओर इशारा किया थी ई ए, ए सी एच ई आर यानी टीचर एनी ने हिज्जे किए तब से एनी के लिए हेलन का नाम टीचर था उस गर्मी में हेलन ने बहुत सारे नए शब्द सीखे उसने अपने पुराने इशारों और संकेतों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया उसे जो भी शब्द चाहिए थे वो उसे अपनी उंगलियों से मिल जाते थे एनी ने हेलन को एक एक शब्द नहीं सिखाया एनी हेलन से पूरे वाक्यों में बात करती थी इस तरह हेलन ने नए शब्दों के अलावा भी बहुत कुछ सीखा उसने नए नए विचार सीखे हेलेन और एनी ने जंगल और नदी के किनारे लंबी सैर की सैर करते समय भी एनी ने हेलेन को सबक सिखाए उसने हेलेन को बीज अंकुरित होते और पौधे बढ़ते हुए दिखाए एनी ने मिट्टी के पहाड़ बनाए और हेलेन को ज्वालामुखियों के बारे में सिखाया कभी कभी वे दोनों किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और वही उनकी क्लास चलती थी हेलन में ज्ञान की जबरदस्त भूख थी हेलन वो सब कुछ सीखना चाहती थी जो एनी उसे सिखा सकती थी जल्द ही एनी ने हेलन को पढ़ना सिखाना शुरू किया नेत्रहीन लोगों की किताबों में शब्द उभरे हुए अक्षरों में छपे होते थे हेलन ने अपनी उंगलियों से उन शब्दों को महसूस किया वो उन शब्दों का खोजना पसंद करती थी जिन्हें वो पहले से जानती थी जब वो बेहतर पढ़ना सीख गई फिर उसने अपनी किताबें बार बार पढ़ी उसकी जिज्ञासु उंगलियों द्वारा बार बार छुए जाने से ब्रेल के उभरे हुए अक्षर नीचे दब गए हेलेन ने लिखना भी सीखा उसने अपने परिवार और डॉक्टर बेल को पत्र लिखे। उसने बोस्टन में उन्होंने हेलन के कुछ पत्र प्रकाशित किए उसके बाद पत्रकारों ने भी हेलन के बारे में लिखना शुरू किया जल्द ही हेलन प्रसिद्ध हो गई पूरी दुनिया में लोग उस चमत्कारी लड़की के बारे में और जानना चाहते थे और हेलेन पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहती थी मई 1888, सो आठ साल की हेलेन अपनी टीचर और मां के साथ ट्रेन में बैठी वो पर्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड देखने के लिए बॉस्टन जा रही थीं। हेलेन उन सभी ग्रामीण इलाकों के बारे में जानना चाहती थी जो ट्रेन में उसके पीछे भाग रहे थे एनी ने खिड़की के बाहर जो भी देखा उसने वो सब हेलेन की हथेली पर लिखा उसने पहाड़ियों नदियों जंगलों और कपास के खेतों का वर्णन किया पर्किंस स्कूल में हेलेन मिस्टर एनेग्नोस से मिली वो उन बच्चों से भी मिली जो अपनी उंगलियों से बात करना जानते थे दूसरे बच्चों से अपने ही भाषा में बात करने में कितना आनंद आता है हेलेन ने लिखा हेलेन पहली बार समुद्र के पास गई इससे पहले उसने सिर्फ किताबों में ही समुद्र के बारे में पढ़ा था वो फौरन समुद्र के पानी में दौड़ी फिर वो एक चट्टान से टकराकर फिसल गई पानी जल्दी से उसके सिर के ऊपर से बहने लगा लहरों ने उसे आगे पीछे फेंका ऐसा लग रहा था जैसे लहरें उसके साथ कोई खेल खेल रही हों। अंत में वो संघर्ष करके किनारे की ओर आई वो, वो कांप रही थी और हांफने से उसकी सांस फूल रही थी फिर वो अपनी टीचर के हाथ के लिए पहुंची पानी में नमक किसने डाला उसने पूछा उसे किसी ने यह नहीं बताया था कि समुद्र का पानी खारा होता था धीरे धीरे हेलेन के लिए दुनिया खुल रही थी तीन साल में उसने अपनी उंगली से पढ़ना और लिखना सीख लिया था वो कुछ फ्रेंच और लैटिन भी जानती थी हर कोई हैरान था कि हेलेन ने कितना कुछ सीखा था लेकिन हेलेन और भी बहुत कुछ सीखना चाहती थी वो अन्य लोगों की तरह बोलना चाहती थी वो अपनी छोटी बहन से बात करना चाहती थी वो चाहती थी कि जब वो बुलाए तो उसका कुत्ता उसके पास आए उसने बात करने का तरीका खोजने में मदद करने के लिए एनी से विनती की जब हेलन 10 साल की थी तब एनी उसे बोस्टन के एक स्कूल में लेकर गई वहां की एक टीचर ने हेलन को अपनी उंगलियों से लोगों के होठ पढ़ना सिखाया हेलन ने अपना हाथ एक वक्ता के होठ नाक और गले पर रखा उसने शब्दों को महसूस करना सीखा फिर उसने अपनी आवाज निकालने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज कभी भी सही नहीं निकली कुछ साल बाद हेलेन ने न्यूयॉर्क शहर में बधिरों के एक स्कूल में प्रवेश किया हेलेन न्यूयॉर्क से प्यार करती थी वो और एनी सेंट्रल पार्क में घुड़सवारी करती थी हेलेन अन्य छात्रों के साथ स्लेज की सवारी करती थी एक बार वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की चोटी पर चढ़ गई हेलेन कई प्रसिद्ध लोगों से मिली जब वो लेखक मार्क ट्वेन से मिली तो वे एक ही बार में दोस्त बन गए मार्क ट्वेन की मजेदार कहानियों ने हेलन को इतना हंसाया कि वो रोने लगी फिर भी एक बात हेलेन को हमेशा दुखी करती रही उसने अपने भाषणों को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया लेकिन वो फिर भी साफ और स्पष्ट बोलना नहीं सीख पाई हेलेन ने फैसला किया कि वो अपनी निराशा को अपने सपनों के साकार होने में आड़े नहीं आने देगी अक्टूबर अठारह 16 साल की उम्र में हेलन एक युवा महिला थी वह ऊंची और ताकतवर थी उसकी हाथ से मजाक करने की आदत थी उसे नाव पर सवारी करना और तैरना पसंद था वो खुद नाव चला सकती थी वो किनारे पर उगने वाले पौधों की गंद सुखती थी हेलेन ने हमेशा कॉलेज जाने का सपना देखा था कॉलेज की तैयारी के लिए हेलेन ने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में प्रवेश लिया अब तक हेलेन बधिर या नेत्रहीन छात्रों के स्कूलों में ही पढ़ी थी इसलिए इस नए स्कूल में वो उन लड़कियों के साथ रहती थी जो देख और सुन सकती थी अब वो खेल खेलती थी और उनके साथ लंबी सैर करती थी लेकिन उसके नए स्कूल में सभी छात्र उसके साथ एनी के माध्यम से ही बातचीत करते थे क्योंकि उन छात्रों को उंगलियों से बोलना नहीं आता था एनी हेलेन के साथ सभी कक्षाओं में जाती थी वो पाठों को हेलेन के हाथ में लिखती थी हेलेन अन्य छात्रों की तरह नोट्स नहीं ले सकती थी लेकिन उसके हाथ सुनने में व्यस्त रहते थे हेलन ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की चार साल बाद वो कॉलेज के लिए तैयार थी वर्ष 1900 के पतझड़ में हेलेन ने रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश लिया वो कॉलेज जाने वाली पहली बधिर नेत्रहीन छात्र थी हमेशा की तरह हेलन वो सब कुछ सीखना चाहती थी जो वो कर सकती थी उसने कई विषय पढ़े लेखन उसका सबसे प्रिय विषय था उसने समुद्र में अपनी पहली डुबकी के बारे में लिखा उसने लिखा कि कैसे वह बर्फ पर सूरज की रोशनी की चकाचौन भी देख सकती थी एक पत्रिका के संपादक ने हेलेन की कहानियों के बारे में सुना संपादक जानता था कि अन्य लोग भी उन्हें पढ़ना चाहेंगे लोग उस लड़की के बारे में जानना चाहेंगे जो अपनी खामोश काली दुनिया से बाहर निकल चुकी थी संपादक ने हेलेन से उसकी पत्रिका के लिए उसके जीवन के बारे में लेख लिखने को कहा हेलेन ने उन कहानियों को एक किताब में बदल दिया उनकी किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वो किताब उन्नीस में प्रकाशित हुई अखबारों ने हेलेन की किताब की बहुत तारीफ की हेलेन के दोस्त मार्क ट्वेन ने उसे एक बधाई पत्र लिखा हेलेन दुनिया को बहुत कुछ बताना चाहती थी अंत में उसे एक रास्ता मिल गया था उसकी किताब ने पूरी दुनिया को उसके अद्भुत जीवन के बारे में बताया अंत के शब्द हेलन ने उन्नीस में रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की उन्होंने अपना शेष जीवन बधिरों और नेत्रहीनों की मदद करने में बिताया भले ही उन्होंने कभी भी उतने स्पष्ट रूप से बोलना नहीं सीखा जितना वह चाहती थीं, उन्होंने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए धन जुटाने के लिए व्याख्यान दिए उन्होंने अपने जीवन और अपनी टीचर के बारे में लेख और किताबें लिखी एनी सलवन की मृत्यु उन्नीस में हुई एनी अपनी मृत्यु तक हेलन के साथ ही रही दोनों लगभग पचास वर्षों तक एक साथ रही एक साल बाद हेलन ने नेत्रहीनों की ओर से दुनिया का दौरा करना शुरू किया अपने जीवन के अंत तक उन्होंने 35 देशों की यात्रा की हेलन लगभग अपने पूरे जीवन भर प्रसिद्ध रहीं। जब से वो 8 साल की हुईं तब से वो अमेरिका के हर राष्ट्रपति से मिली उन्होंने अपने जीवन पर बनी दो फिल्मों में अभिनय भी किया उनमें से एक द अनकॉन्कर्ड ने उन्नीस में एक अकादमी पुरस्कार जीता हेलेन और रैनी के बारे में एक प्रसिद्ध नाटक द मेरा वर्कर भी लिखा गया हेलेन जहां भी जाती थी वो उनसे मिलने वाली भीड़ को मंत्रमुग्ध और चकित कर देती थी वो लोगों को याद दिलाती थी कि कड़ी मेहनत से कोई भी अपना सपना सच कर सकता था महत्वपूर्ण तिथियां अठारह हेलेन अस्सी हेलन एडम स्केलर का जन्म सत्ताईस जून को एलाबामा के टस्कबिया में हुआ अठारह हेलेन एक बीमारी के बाद बहरी और अंधी हो गई अठारह एनी सलेवन हेलेन को पढ़ाने के लिए टसकम्बिया आईं अठारह हेलेन स्कूल जाने के लिए न्यूयॉर्क शहर गईं अठारह हेलेन ने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में ट्रेनिंग ली 1900 हेलेन ने रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश किया 1903 हेलेन की पहली पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ प्रकाशित हुई उन्नीस ज से हेलन ने स्नातक किया 1924 सौ हेलेन ने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए काम शुरू किया 1936 सौ छत्तीस का निधन उन्नीस राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हेलन को स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया उन्नीस सौ अड़सठ हेलन का कनेटिकट में सतासी वर्ष की आयु में 1 जून को निधन हुआ उन्नीस सौ छियानवे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ को न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की बुक्स ऑफ द सेंचुरी के लिए नामित किया गया